और एक चित्त दूसरे चित्त से गृहित होता है चित्त का ग्राहक अन्य चित्त होगा इसके ऊपर उत्तर दिया चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुद्धि अति प्रसंग स्मृति शंकर चित्त यदि अन्य चित्त का विषय होगा जो चित्त विषय को चित्त है बुद्धि बुद्धि का ग्रहण करने वाला जो बुद्धि है उसका भी ग्रहण करने वाले और बुद्धि और एक बुद्धि से अनवस्था दोसे है और बुद्धि बुद्धि उसकी बुद्धि उसकी बुद्धि ऐसी यदि होती तो स्मृति जितने विषय को बुद्धि है सब विषय स्मृतियों का परस्पर मिल करके मिश्रण हो जाएगा संकरम मिश्रण हो जाएगा इसमें कहाँ से चलेगा सहानुमति ही हो गया अथ चित्तम चित्त चित्तांतरण गृह यदि एक चित्त अन्य चित्त से ग्रहण होगा तो बुद्धि बुद्धि बुद्धिबुद्धि कृहता बुद्धि की बुद्धि भी कौन ग्रहण करेगा यदि अन्य से ग्रहण करेंगे प्रश्न अनावस्था सावस्था दोष ही अस्मृतिशंकर बुद्धिबुद्धि अनुभाव अनुभवास्वत अनुभवास, स्मृत प्राप्ति बुद्धि बुद्धि नाम अनुभव बुद्धि के बुद्धि का जो अनुभव है उनके स्मरण इतने होंगे तत्शंकराच्य एक स्मृति अनवधारणम ज्यादा और संिश्रण हो जाएगा सौस्मरण एक साथ किसी एक स्मृति का निश्चय नहीं होगा एतवं बुद्धि प्रतिसंवेदिन पुरुषम अपलब बुद्धि को ग्रहण करने वाले पुरुष है बुद्धि का प्रति बुद्धि के द्वारा विषय का ग्रहण होता है उसको प्रकाश करने वाले पुरुष उसको अपलाप करते हैं बौद्धलोक को। कोई आत्मा नाम अलग नहीं बुद्धि से भिन्न ऐसे पुरुष आत्मा का अपलाप करते हैं वैनाशिक बौद्धों के द्वारा सर्वमेव आकलीकृतम सब उल्ट पाल्टिपर्यतम आकुल कृतम सब उल्ट पाल्ट कल्पना करते करते ना कुछ न कुछ कहते जाते हैं ते तो भोक्तृस्वरूप यवचन कल्पयंतु न न्याय न संगंते फिर भक्ता कौन होगा पुरुष नहीं आत्मा कोई तो भक्ता कौन होगा भक्ता स्वरूप जहाँ कहाँ कल्पना करते हुए न्यायन न संगंते न्याय संगत नहीं होते हैं टीका में मां बुद्ध दृश्य स्वसंवेदनम दृश्य होने से स्वसंवेदना बुद्धि चित्त नहीं हो पुरुष सूत्र में निराकरण किया गया चित्त दृश्य है स्वभाषण नहीं होगा स्वयं प्रकाश नहीं होगा क्योंकि दृश्य जो होता है तो ज्ञान का विषय हो गया वो कर्ता फिर नहीं होगा प्रकाशक का समय नहीं होगा फिर भी एमअपी आत्मा न सिद्ध आत्मा की सिद्धि नहीं होगी फिर ऐ बुद्धि को कौन ग्रहण करेगा अपने संतान प्रवाह के अंतर्गत रहने वाले संतान संताने वर्तते बर्त संतान वर्ती संतान हो गया प्रवाह एक दूसरा तीसरा चौथा इसे लगातार प्रतीक्षण उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश इसे प्रवाह चलता है इसी प्रवाह के अंतर्गत चरम चित्त चित्तक्षण अंतिम चित्त के द्वारा पूर्व चित्त का ग्रहण होगा वो पूर्व चित्र के द्वारा उसके पूर्व चित्त का ग्रहण होगा वो जो चित्त है सरस निरुद्ध स्वभावते ही नष्ट हो जाता है उत्पत्ति होते ही नष्ट हो जाता है प्रति क्षण स्वजनक चित्तक्षण ग्रहणाथ स जनक से चित्त क्षण उत्तर चित्त के द्वारा पूर्व चित्त का ग्रहण होता है पूर्व चित्त है उत्तर चित्त का जनक पूर्व चित्त से उत्तर चित्त उत्तर चित्त से उसके तृतीय क्षण में चित्त ऐसे उत्पन्न होते हैं पूर्व चित्त में जैसे संस्कार रहता है ऐसे संस्कार उत्तर में आ जाता है तभी देवदत्त जो कार्य करता है आगे करता है स्मरण करता है <misterius> नहीं तो चित्त नष्ट हो गया दूसरा आ गया और क्या आ गया तो रास्ता में चलते चलते भूल जाएगा मैं कौन हूँ कहाँ जाना है अपने नाम में भूल जाएगा पिता माता भूल जाएगा किंतु संस्कार उसी प्रकार संस्कार का गमन तो नहीं होगा पूर्व चित्त में जैसे संस्कार होते यही से संस्कार उत्तर चित्त कार्य चित्त में उत्पन्न होते है इसी प्रकार चित्त क्षण उत्तर चित्त क्षण चित्त, चित्त उत्तर क्षण चित्त को चित्त क्षण कह देते हैं उसी से पूर्व चित्त का ग्रहण होता है इसलिए आत्मा की सिद्धि नहीं होगी ऐसा मानेगे समझ ज्ञान और ज्ञान होने के कारण पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान है अनंतरम से अव्यवहित और अनंतर है व्यवधान नहीं उनसे से अनंतर है अव्यवहित उत्तर चित्त के द्वारा पुरुष चित्त का ग्रहण होगा समम च तरम ची समान ये बौद्ध को कहते समानतर प्रत्यय समान है और अनंतर है समान हो गया ज्ञान तो तो ने समान है अनंतर है बीच में व्यवधान नहीं समान तेना चित्तांतर चित्तांतर का ग्रहण होता है समानांतर प्रत्ये न समान्तर प्रत्यय के द्वारा चित्त का ग्रहण होता है तो बुद्धि का अर्थ चित्त चित्तांतर बुद्धि बुद्धि साप्य चित्ता गृह्य बुद्धिबुद्धि कृह्यत साया सामुतिशंकर बुद्धि का बुद्धि चित्त नागृहित चरमा बुद्धि पूर्वबुद्धिग्रहण सामर्थ्य जो बुद्धि पूर्वबुद्धि को ग्रहण करेगी वो बुद्धि में क्या प्रमाण है पूर्व बुद्धि को ग्रहण करेगी उत्तर बुद्धि ठीक है उत्तर बुद्धि है ये निश्चित हो तो उत्तर बुद्धि के द्वारा पूर्व बुद्धि का ग्रहण निश्चय करेंगे उत्तर बुद्धि भी बुद्धियों होने के कारण वो तो स्वयं प्रकाश नहीं है उसको ग्रहण करने के लिए और बुद्धि चाहिए यदि अन्य बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं होगी तो अग्रहीता चरमा बुद्धि जो चरम बुद्धि वो अन्य के द्वारा गृहित नहीं होगी उसके आगे बुद्धि संताना नहीं रहे यदि अन्य बुद्धि के द्वारा गृहित नहीं होती है तो पूर्व बुद्धि ग्रहण करने के लिए समर्थ ही नहीं होगी पहले स्वसिद्धि हो तब तो अन्य की सिद्धि करेगी स्वसिद्धि का स्वीत स्व्य स्वयं ग्राह्य हो उत्तर किसी के द्वारा तब तो स्वयं सिद्ध होकर के स्वयं प्रकाश करेगी और अगृहिता चरम बुद्धि पूर्व बुद्धि ग्रहण समर्थन न भवती सिद्धांति कहता है चरम बुद्धि जब गृहिता नहीं होगी तो पूर्व बुद्धि ग्रहण करने के लिए वो समर्थन नहीं होगी नहीं बुद्धिया असम्बद्ध पूर्वाबुद्धि बुद्धा भवित में बुद्धि के साथ संबंध होने पर तो उसका ग्रहण होगा बुद्धि असंबद्ध असंबद्ध बुद्धिया असंबद्धा पूरा बुद्धि बुद्धा, बुद्धा भवितु न रहती बुद्धि के द्वारा ग्रहण होगा विषय जैसे घटक ग्रहण होता है इंद्रिय प्रणाली के द्वारा बुद्धि के साथ घटक का संबंध होने पर ही घटक का ग्रहण होता है इसी प्रकार बुद्धि को ग्रहण करने के लिए यदि दूसरे बुद्धि ग्रहण करे दूसरे बुद्धि के साथ प्रथम बुद्धि का संबंध होना चाहिए असम्बद्ध होकर के बुद्धि यदि ग्रहण करे तो चैत्र बुद्धि अन्य मैत्र बुद्धि को किसी बुद्धि को ग्रहण कर ले पूर्व बुद्धि को क्यों ग्रहण करती है इसलिए बुद्धि है पूर्व बुद्धि बुद्धि के द्वारा उत्तर बुद्धि से असम्बद्ध होती हुई उत्तर बुद्धि से जिस संबंध नहीं ऐसे पूर्व बुद्धि उत्तर बुद्धि के द्वारा गृहित नहीं हो सकती है बुद्धि से असंबद्ध जो पूर्वा बुद्धि ऐसे पूर्वा बुद्धि उत्तर बुद्धि के द्वारा बुद्धा ज्ञाता नहीं हो सकती क्योंकि नहीं अग्रहित दंडो दंडिनम अवगंतुम अर् दंड गृहित नहीं हो अग्रहित जो दंड है वो दंड दंडी को निश्चय नहीं कर सकता है दंड दंडी ज्ञान के प्रति कारण है जो दंड दंड ज्ञान के प्रति कारण है वो दंड ज्ञान तो होने पर गृहित होने पर होगा और दंड को नहीं दे करके दंड होने मात्र से दंडी का दंडी ज्ञान का जनक नहीं होता है दंड विद्यमान मात्र से स्थिति मात्र से दंड दंड ज्ञान का जनक नहीं होगा जैसे धूम धूम निकल रहा है इतने मात्र से वन्नी ज्ञान का जनक नहीं होगा उसका ज्ञान आपको होना चाहिए धूम निकल रहा है ऐसा ज्ञान आपको हो तभी तो वन्य ज्ञान होगा और केवल तो धूम विद्यमान है इतने मात्र से वन्य ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं इसी प्रकार किसी कोई व्यक्ति आने पर उसके पास दंड है किंतु आपको ज्ञान नहीं है तो दंड उसके पास रहने मात्र से आपको दंडी ऐसा निश्चय हो जाएगा नहीं होगा दंड तो उसके पास है किंतु आपके द्वारा अग्रहित अज्ञात है अग्रहीत तो जो दंड है दंडी पुरुष के पास अग्रहित तो दंड दंड है किंतु आपके द्वारा दंडिनम नंडी को निश्चय नहीं कर सकता है हाँ दंड का ज्ञान हो जाए तो फिर दंड कारण हो जाएगा ज्ञात दंड दंडी बुद्धि का जनक हो जाएगा अज्ञात होकर के दंड बुद्धि का जनक नहीं होगा ठीक इसी प्रकार बुद्धि भी ज्ञात होकर के अन्य बुद्धि का जनक होगी स्वयं अज्ञात होकर के अन्य बुद्धि का जनक नहीं होगी तस्मात फिर क्या सिद्ध होगा एक बुद्धि दूसरे बुद्धि से ग्रहण हो दूसरे बुद्धि तृतीय बुद्धि के द्वारा तृतीय चतुर्थ के द्वारा चतुर्थ पंचम के द्वारा ऐसी जाएंगे तो तस्मात्वस्था इति अनवस्था दोष है इसको कहते हैं अनवस्था अनवस्था मूल क्षय करी अनवस्था दोष से मूल ही सिद्ध नहीं होगा ये दोष है स्कंधा मानते कल्पना करते बौद्ध लोग विज्ञान स्कंध वेदना संज्ञा स्कंध रूप संस्कार पंच स्कान स्कते विज्ञान है विषय का अनुभव घटपटाद रूप का अनुभव होगा उसको कहते विज्ञान ये मानते उसके बाद वेदना है बेदना है दुखा। दुखा है वेदना वेदना दुख दुख अनुभव होता तो उसको को कहेंगे स्कंध आगे है दुख वेदना विज्ञान के बाद वेदना वेदना के बाद संज्ञा संज्ञा है नाम है संज्ञा शब्द और अर्थ ये होता संज्ञा स्कंध संज्ञा आगे संज्ञा हो, हो, हो गया नाम रूप हो गया अर्थ विज्ञान वेदना संज्ञा रूप संस्कार प्रथम क्या है विज्ञान तृतीय क्या है संज्ञा और द्वितीय है वेदना चतुर्थ रूप संज्ञा हो गया नाम रूप हो गया अर्थ असंस्कार है वासना ये सब पांच प्रकार है कुछ तो ज्ञान विषय अनुभव है दुख है वेदना संज्ञा हो गया नाम रूप हो गया अर्थ और संस्कार हो गया वासना ऐसे मिल करके स्कल्पना करते हैं ये सब तो। टीका नहीं ये तो ठीक है और सांख्य योग मत में क्या सिद्ध होगा वो आगे कहेंगे टीका में तेतु भौक्तृस्वरूप भाष्य में यत्र क्वचन कल्पयंतु तो। न न्याय न संगत नगछनते संगतनयुते केचि सत्व हैं प्राणी अस्ति कर्तेणी अस्व यक निक्षिप्य अन्या प्रतिसातीक्त एकजीव हे एक प्राणी जीव है इसे कल्पना करते हैं सत्व अ पिकलप्य अस्थि सशत्व एक ऐसा है जीव है जो कि पांच स्कंध को जानता है पंचस्क निक्षिप्य पांच स्कंद को जानता है पांच स्कंध को फिर समझ करके अन्या प्रतिसंध धाती अन्य को भी अन्य का अनुसंधान प्रतिसंधान करता है करने वाला कोई एक है पुरुष है चेतन माने इत्युक्त ऐसे कहते समय ततय पुनस्यंत तो फिर डरते हैं। ये उनके मत में क्षण के विज्ञान से कुछ नहीं विज्ञानवादी और आत्मा ना कोई वस्तु मानते नहीं शून्यवादी तो कहे कुछ नहीं शून्य है विज्ञानवादी कहते केवल विज्ञान और वैभाषिक सौतांत्रिक है बाह्य अर्थ तो मानते है चित्त से अलग किन्तु आत्मा कोई अलग नहीं है तो सब को अनुसंधान करने वाले स्थाई वस्तु नहीं मानते हैं यदि कोई एक है मान लेंगे पांच को जानने वाला प्रतिज्ञान को जानने वाला पूर्व ज्ञान उत्तर ज्ञान को जानने वाला तो उनका क्षणभंग प्रक्रिया का विरोध होता है क्षणभंग मत इसलिए वैनाशिक कहते हैं उनको प्रतिक्षण विनाश चाहते हैं तो कोई स्थायी वस्तु नहीं मानते स्थिर वस्तु नहीं होगा तो पूर्व उत्तर ज्ञान का दोनों का अनुसंधान पांच स्कंध का ज्ञान ये सब कैसे होगा हो कोई एक अनुभव हो करने वाला है कहते कहते फिर डरते हैं यार वस्तु तो हम तो नहीं मानेंगे तो पुनः तथेव पुनस्त फिर डरते ही तथा स्कंधान महानिर्वेदाय विरागाय अनुत्पादा प्रशांत गुरुर अंतिके ब्रह्मचर्य चरीसा तुग्तवा स्कंदा ना महानिर्वेदा स्कंद का महानिर्वेद महानिर्वेद नामक वैराग्य फिर जन्म प्राप्त नहीं हो महानिर्वेदा विराग्याय ये वैराग्य है महानिर्वेद उनके भाषा में बहुत वैराग्य उसके बाद अनुत्पादाय पुनः उत्पत्ति होगी जन्म उसको प्राप्त नहीं करे प्रशांत जीवन मुक्ति होने के लिए ब्रह्मचर्य गुरु के गुरु के समीपे जाकर के ब्रह्मचर्य चरी सामित ब्रह्मचर्य वास करूँगा ऐसे करके सत्व से पुनः सत्वम अपन बतें ऐसा मान करके सत्व कोई वस्तु है ही नहीं फिर उसका अपलब कर देते जो कहता है वैराग्य प्राप्त करके पांच स्कंदों को समझ करके फिर शांति के लिए जीवन मुक्ति प्राप्ति के लिए गुरु समीपे में जाकर के ब्रह्मचर्य वास करूँगा ये मानने वाला कोई है फिर कहकर करके जो सत्य प्राणी पहले मानते थे उसका भी सत्यों का अपलाप कर देते हैं कोई जीव है आत्मा कोई है ही नहीं ये सब अपलाप करते हैं इसी प्रकार वो सब आकुल विपर्यत भ्रांत है स्वयं तो भ्रांत है दूसरों को भ्रांति में डालते है भ्रामक है जो भ्रांत होगा वो यथाथ किसी बता सकता है वो तो दूसरे को भ्रांति पैदा करेगा टीका में सांख्य युगा प्रभाद इनके मत में क्या है सांख्य योग में वास्तव में प्रवाद स्वशब्देन पुरुषमेव स्वामीन चित्त भुक्ता इति इनके मत में तो सांख्य आदि अन्य सब मत आस्तिक जितने मत है प्रभाद स्वश्द so न पुरुषमेव स्वामी नित्त से भोतार मुपयंति पुरुष को मानते हैं स्वामी हे है। चित्त का भोक्ता चित्त का अनुभव करने वाला ऐसे शब्द से मानते हैं आत्मा पुरुष है वो स्वशब्द आत्मा शब्द से एक है ऐसे मानते हैं सब सबको जानने वाला कोई मानेंगे तो ठीक है और जानने वाला कुछ नहीं है तो स्मरण संतान का ज्ञान क्षण हुआ प्रथम क्षण का ज्ञान उत्तर क्षण ज्ञान का कारण ये सब निश्चय करने वाला भी स्थाई वस्तु कोई नहीं है जो जिस समय उत्पन्न हुआ उसी समय नष्ट हो गया पूर्व उत्तर का ज्ञान उसको है ही नहीं ये सब का निश्चय कैसे होगा इसलिए वो ठीक नहीं है ठीक है में सांख्याच योगाश्च सांख्य योगा ते एव आदय सांख्य योगे है आदि में जिनका वैशेषिक आदि प्रभाधान वैशे अनुयाय जितने है सब चेतन पुरुष मानते हैं ते सांख्योद योगादय प्रभाध प्रभाध पुरुष को मानते हैं इसलिए कोई विरोध नहीं है सुगमम अन्य अन्य जो सरल है फिर शंकाकृत टीका में सद्यादेतस्तु ऐसा माने यदि चित्तम न स्वाभासम चित्तांतर चित्ता आत्मना भी कथम भूखते चित्तम चित्त स्वयं प्रकाश नहीं है अन्य चित्त के द्वारा भी ज्ञा होता है ये भी नहीं है दोनों का निराकरण हो गया चित्त दृश्य होने के कारण स्वयं प्रकाश नहीं है अन्य चित्त के द्वारा ग्रहण होगा तो अनवस्था है आत्मना भी कथम भूखते चित्तम फिर आत्मा मानने पर भी चित्त का अनुभव कैसे आत्मा के द्वारा होगा न खोलो आत्मा स्वयं प्रकाश से अपि काचित क्रिया आप तो आत्मा को स्वयं प्रकाश मानते हैं निष्क्रिय मानते हैं उसमें तो कोई क्रिया ही नहीं स्वयं प्रकाश से अपनी आत्मा काचित क्रिया नास्ती कोई क्रिया है नहीं और क्रिया के बिना आत्मा करता तो नहीं हो सकता है न चाह मंतर न करता कुछ नहीं करके करता कैसे होगा देवदत्त काष्टम छिन्नति चेता है पाचक है पाठक है कुछ करने पर होगा ना पाचक पाठक और कुछ नहीं करके करता नहीं होता है चेता कैसे बनेगा कुठारा नहीं पकड़ेगा चेता कैसे होगा कुछ क्रिया करने पर करता होता है कारक उत्तम तो कारकोत्तम भी के कारक है क्रिया करनी चाहिए और आत्मा तो निष्क्रिय है क्रिया नहीं करेगा तो करता ही नहीं होगा न च असंबद्ध चित्ते न कर्मणा तसे भोक्ता चित्ते न कर्मणा असंबद्ध हो कर के पुरुष तिस चित्त का भोक्ता होगा निष्क्रिय रहते हुए चित्त के साथ पुरुष का संबंध नहीं होगा असंबद्ध पुरुष आत्मा असंबद्ध होगा किसके साथ चित्ते न उसका कर्म ज्ञान का विषय उसके साथ संबंध नहीं हो करके उसका भोक्ता कैसे होगा अनुभव कैसे करेगा ऐसा होगा तो फिर जो असंबद्ध जिस किसी को ग्रहण कर ले अति प्रसंग अति प्रसंग है जहाँ कहाँ भी जो कोई हो सब को ग्रहण कर ले ऐसा तो नहीं होता है चित्त को अपने चित्त को कैसे ग्रहण करता है संबंध के बिना इतने आशय वह पृछती अभिप्राय वाला कथम उसका उत्तर देते हैं सूत्रण उत्तर मह इसी प्रश्न शंका का उत्तर सूत्र के द्वारा देते हैं है चितेर प्रतिसक्रमायादापत्तौ सबुद्धि संवेदन चित चेतन अप्रति संक्रमा प्रति संक्रमण उसमें क्रिया नहीं होती है निष्क्रिय है कहीं जाते जाना आना नहीं चीत शब्द स्थित लिंगे जाती नहीं पुरुष जाता नहीं आता नहीं फिर बुद्धि तो को कैसे जानेगा पुरुष तदाकारापत्तो तदाकार बुद्धिया बुद्धियाकार पुरुष हो जाता है बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब होता है प्रतिबिंब होने से बुद्धियाकार पुरुष हो, हो गया जिसमें प्रतिबिंब दिखता है बुद्धि बुद्धि का आकार बुद्धि में कंपन हो तो प्रतिबिंब में, में कंपन दिखता है तो बुद्धि पुरुष में आ गया सब सब बुद्धि बुद्धि का आकारवेदन ज्ञान बुद्धि का संबंध पुरुष में दिखता है बुद्धि के साथ पुरुष का संबंध नहीं है किंतु प्रतिबिंब हो गया प्रतिबिंब होने पर बुद्धि का संवेदन होता है निश्चय होता है कि अस्म ऐसे बुद्धि पुरुष को होती है बुद्धि का प्रकाश होता है बुद्धि होती है अपरिणामी होने पर भी उसमें प्रतिबिंब हो जाने से बुद्धि का संबंध दिखता है यद तद अवश्य वृत्ति सारुप्य इतरत्र पहले कहा था है। चित तदा दृष्टिस्वरूप अवस्थानम योग अवस्था में वृत्ति सारूप्यम इतरत्र अन्य अवस्था में वृत्ति के सारुप्य पुरुष में चित्त में जैसे वृत्ति होती है उसमें पुरुष का प्रतिबिंब दिखने से पुरुष में वृत्ति के सारुप्य सादृश्य दिखता है ये पहले कहा था ये जो पहले कहा था तद इत इसी सूत्र से लेकर के कहा गया था चिते सबुद्धि संवेदनं चीती पुरुष अपने बुद्धि को जानता है बुद्धि तदाकारापत्तु बुद्धि में तदाकर सबुदि संवेदन बुद्धे बुद्धि का ज्ञान होता है तदाकारा पत्तु तदाकर से पुरुषाकार बुद्धि में कैसे आएगा चित्ती प्रतिबिंब आधार तया तद्रुपता पत्तु चेतन के प्रतिबिंब का आधार हो गया बुद्धि प्रतिबिंब उसमें दिखता है प्रतिम्ब दिखने से तद्रुपता पत्तु सत्या बुद्धि में पुरुषाकार आपत्ति हो जाती पुरुष बुद्धि का आकार पुरुष में दिखता है होने पर आप तो सत्या चंद्रमा स्रिया चंद्रमा तो आकाश में है जल नीचे तला में है चंद्रमा की क्रिया नहीं जल के साथ आकर के संबंध होने के लिए वो क्रिया के बिना संक्रांत चंद्र प्रतिबिंबम अमलम जलम अचलम चलम एवं चंद्रमसम अवभासेति क्रिया के बिना भी संक्रांतचंद्र प्रतिबिंब संक्रांत चंद्र प्रतिबिंब ये जल में चंद्र प्रतिबिंब उत्पन्न हो गया जल शुद्ध है अमल जलम शुद्ध जले अचलम उस... अचल उच जलम अचलम चलमिव अचलम चलमी आगे साथ इति इसमें पाठ है कि आल बाल मराल आल बाल मराल और हाँ यहां जो चलमीबा के बाद थोड़ा पाठ है आल बाल मराल आल बाल मराल, मराल चलम आल बाल होता है वृक्ष के मिले चार तरफ पानी रखने के लिए बनाते हैं उसको कहते हैं आलवाल उसे आलवाल में कोई उसमें में हंस है हंस होता है तो पानी हिलाता है चलता है आलबाल वृक्ष पेड़ पौधा में चारों तरफ बनाते मिट्टी का आल बाल उसमें पानी डालेंगे तो रहेगा उसमें कोई हंस रहने पर जैसे चलन होता है इसी प्रकार चंद्रमसम अवभाषी चंद्रमसम प्रकाश करता जल चंद्रमा को प्रकाश करता है प्रतिमा है अचल होने हुए भी चंद्र जल हिलता है तो उसमें चंद्रमा का कंपन दिखता है एवं बिना चित्ती व्यापारम उपसंक्रांत चित्त प्रतिबिंबम इसी प्रकार चेतन पुरुष के व्यापार के बिना चेतन का प्रतिबिंब उसमें आ जाता उपसंक्रांत हो गया बुद्धि में उपसंक्रमण से प्रतिबंब उदय हो जाना जाता तो नहीं प्रतिम्ब दिखता है चित्तम स्वगतततया क्रिया चित्त में अपने में है पुरुष में नहीं स्वगतया स्वगतया क्रिया स्वग है चित्त चित्तगत क्रिया से क्रियावती क्रियावाली जैसे पुरुष में दिखाती है क्रिया चित्त दिखाता है असंगताम असंगता संगता पुरुष असंग होने पर भी उसका प्रतिबिंब जब देखीता है चित्त में संगता संगत्व तो दिखाता दिका, है चित्त चित्ति शक्ति अवभाष है चेतन शक्ति को प्रकाश करता है चित्त ऐसे प्रकाश करता है अपनी क्रिया के कारण पुरुष में कंपन जैसे जल में क्रिया होने पर चंद्र में कंपन दिखता है इसी प्रकार पुरुष निष्क्रिय होने पर भी चित्त की क्रिया से क्रिया वाली जैसे पुरुषों को क्रियावाला जैसे दिखाता है चित्त असंग होने पर ससंग जैसे दिखाता है ऐसे प्रकाश करते हुए भोग्य भाव को प्राप्त कराता है चित्त स्वयं को प्राप्त हो जाता है पुरुष का भोक्तृभाव आपादित तो स्वयं भोग्य होकर के पुरुषक को भोक्तृत्व आपादित आपादन करता है चित्त वस्तु तो भोगता नहीं है किन्तु चित्त के वृत्ति में पुरुष का प्रतिबिंब होने से चित्त के वृत्ति के सारूप्य पुरुष में दिखता है तब तो पुरुष में भौतृत्व का अपादन करता है चित्त तस्त सूत्र है चित्ते अप्रति संक्रमा ये है चित्ते अप्रति संक्रमा अर्थ यहाँ तो चित्ते है तदाकार पत्रबुद्धि संवेदन तदाकार होने पर चित्त चित्ताकार होने पर बुद्धिआकार होने पर फिर बुद्धि को प्रकाश करता है पुरुष भाष्यम एतदर्थम असकृत तत्र व्याख्यात मित न्याख्यात अत्र पहले पहले व्याख्यान किया है विभिन्न स्थान पर यहाँ व्याख्यान नहीं किया बुद्धिवृत्ति अविशिष्ट ज्ञान वृत्तिर आगमन उदाहर में पहले अपरिणामिन भोक्ति भक्तिशक्ति अप्रति संक्रमाच भक्ति शक्ति, शक्ति पुरुष है अपरिणामिन उसमें कोई परिणाम अपरिणामी अप्रति संक्रमाच प्रति संक्रमण गमन आदि व्यापार कुछ नहीं होता है नहीं होने पर भी परिणामिनी अर्थे प्रति संक्रांत परिणामी है अर्थ विषय उसमें प्रतिसंक्रांत हो गई जैसे भुक्तिशक्ति चित्ती शक्ति लगती है तद वृत्ति में अनुपतती वृत्ति के पीछे हो जाती चित्त में जैसे वृत्ति हुई वो वृत्ति तो के अनुसार पुरुष दिखता है क्योंकि चित्त में प्रतिबिंबित है चित्त में जैसे वृत्ति होती है किसी वृत्ति में पुरुष का प्रतिबिंब हुआ वृत्ति की उत्पत्ति नाश कंपन होने पर पुरुष में से दिखता है तस्यास्य प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूपाया बुद्धिवृते चैतन्य का संबंध है नहीं बुद्धिवृति बुद्ध में प्रतिबिंब से प्राप्त चैतन्य उपग्रह स्वरूपा प्राप्तम चैतन्य उपग्रह स्वरूपम यह बुद्धिया जिस बुद्धि में चैतन्य संबंध प्राप्त हो गया आरोपित तो हो जाता है ऐसे बुद्धिवृत्तिर अनुकारी मात्र अनुकारी बनाया अनुकार्य हा अनुकार नहीं अनुकारि चाहिए बुद्धिवृत्ते अनुकारी मात्र अनुकारी अनु कार्य मुद्रित है ठीक है ना अनुकारी अनुकरण करने वाले बुद्धिवृत्ति के अनुकरण करने वाले होने से ही अनुकारि मातृत्व है ना बुद्धिवृत्ति अभिशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति आख्या बुद्धिवृत्ति से अभिशिष्ट हो जाती है चित्ती शक्ति बुद्धि में जैसी वृत्ति होगी ऐसे पुरुष में दिखता है उसको ज्ञान वृत्ति कहते हैं तो बुद्धि वृत्ति होने पर ज्ञान वृत्ति कहते हैं आगम प्रमाण उदाहरण देते हैं तथा चम न पातालम न च विवरम गिरी नेवा अंधकार कुक्ष नोदीना गुहा यश निहित ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्तिमशिष्टा कवेदय न पातालबर गिरी गिरी विवर नैबंधकार कक्ष नोदीना उददिनाम कक्ष यो गुहा यही ब्रह्मशाश्वत बुद्धिवृत्ति ये जो गुहा है गुहा कोई पाताल नहीं है विवर छिद्र गिरओं का छिद्र नहीं है अंधकार नहीं उदधिना कुक्षी समुद्र का कुक्षी पेट नहीं यश्याम ब्रह्म निहितम ब्रह्म जिसमें स्थित है वो गुहा ऐसा नहीं है ये तो बुद्धि ही है शाश्वतम बुद्धिवृत्तिम अभिशिष्टां बुद्धिवृत्ति से अभिशिष्ट होने पर उसको ही गुहा कहते पुरुषों कहते कभी विदयते कभी कांतकारी ज्ञानी लोग कहते शाश्वत है शाश्वत टीकाने शिव से ब्रह्मण विशुद्धस्वभा से शाश्वत शिव ब्रह्म विशुद्ध स्वभाव चित्तीछायापन्ना मनोवृत्तिमे चेतन प्रतिमिबको प्राप्त होने वाले मनोवृत्ति ही कहते हैं। छाया आपन्नवा चितेर अवशिषा गुहां विदयते चित्ते से चेतन से अविशिष्ट गुहा उसको कहते बुद्धि को गुहा कहते हैं बुद्धि में उसका प्रतिबिंब हो जाने से वहाँ हे बुद्धि रूप गुहा में पुरुष है ऐसे कहते हैं तस्मेव गुहाय तद गुह्यम ब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में ब्रह्म है गुह गोपनीय छिप करके प्रतिबिंबित तो होने से वहाँ उपलब्ध होता है तो वहाँ हे है कहते हैं सर्वव्यापक सर्वत्र होने पर भी सर्वत्र उसकी उपलब्धि नहीं होती है बुद्धि में उसका प्रतिबिंब होने से बुद्धि में है इसे कहा जाता है वेदांत में भी कहते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय में स्थित है सर्वव्यापक है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से तो सर्वव्यापक है तो हृदय में क्या सर्वव्यापक होने पर हृदय में उसकी अभिव्यक्ति होती है बुद्धि में प्रतिबिंब होता है तो वहाँ गुहे ब्रह्म है ऐसे कहते हैं तदअपने तु स्वयं प्रकाशम अनावरण अनुपसर्गम प्रद्योतते चरम देहस्य से अरे बुद्धि जब योग अभ्यास करके बुद्धि प्रति निरुद्ध हो जाए मन हो जाए स्वयं प्रकाश पुरुष स्वयं प्रकाश है अनावरण आवरण रहित है अनुपसर्ग उपसर्ग कोई विघ्न प्रतिबंधक रहता है प्रद्योतते प्रकाशमान होता जाता है कव कश्य चरम देह से भगवत चरम देह ज्ञान होने पर आगे देह प्राप्त नहीं होगा उस ऐसे चरम देह में ऐसे प्रकाशमान हो जाता है आगे इसमें का चेतन पुरुष निष्क्रिय होने पर भी उसका प्रतिबिंब बुद्धि में दिखता है बुद्धि में तदाकार आपत्ति होगी बुद्धि तदाकार हो जाती है बुद्धि में जो भी जैसे आकार पुरुष में ऐसे आकार दिखता है सब बुद्धि संवेदन बुद्धि का संवेदन पुरुष को होता है बुद्धि में प्रतिबिंबित तो हो गया तो बुद्धि के साथ बुद्धि के साथ पुरुष का संबंध ऐसे लगता है अब बुद्धि भोग्य पुरुष भोक्ता ऐसे होता है ये वृत्ति में से अविशिष्ट होकर के इसको ज्ञान कहते हैं ये बुद्धिवृत्ति पुरुष के साथ संबंध होकर के ऐसा भोग्यत्व व्यवहार होता है तदे तो दृश्य चित्त परिणाम तदतिरिक्त पुमान अपरिणतिध उपादित दृश्य चित्त दृश्य रूपये दृश्य होने के कारण स्वयं परिणाम है चित्तस्य दृश्य दृश्य होने के कारण स्वयं प्रकाशमान मान नहीं होगा उससे अतिरिक्त पूर्व प्रकाश करने वाला है चित्त को जानने वाला पुरुष अतिरिक्त है पुमान वो पुरुष यदि परिणामी हो जाएगा दृश्य हो जाएगा तो परिणामी होगा उसका भी दृष्टा कोई उसका भी कोई दृष्टा होगा अनवस्था से इसलिए पुरुष हो गया अपरिणति धर्म अपरिणति धर्म पुरुष यश पुरुष से सपमान अपरिणति धर्म अपरिणति धर्म अपरिणति सुगे धर्मन विकार धर्मसु अपरिनतिसु धर्मसु अपरिणति सुमसु अनेक मन पदार्थ समास होने पर बने अपति धर्म धर्मिच केवला अनिच समास हो जाता है अपरिणति धर्मन प्रथमा तो अपरिनति धर्मा अपरिनति धर्म वाले पुरुष प्रतिपादन किया गया संप्रति लोक अत्र प्रमाण पुरुषतः प्रत्यक्ष स्वयं प्रकाश माने है तभी अत्र प्रमाण इसमें प्रमाण देते लोक प्रत्यक्षम अतः प्रमाण लोक प्रत्यक्षों को ही प्रमाण देते हैं अतचद अभ्यपगम्यते इसलिए इसे मानते अवतद अवश्यम चर्थ अवश्य इसे मानना पड़ता है माना जाता है दृष्टिदृश्योपर चित्त सर्वाथम दृष्टि है पुरुष दृश्य हो गया घटपट दोनों के साथ संबद्ध होता है चित्त दृष्टा से ऊपर तो होता है दृश्य से ऊपर तो होता है में चित्त होता है मन ऐसा जो चित्त है सर्वार्थम सर्वार्थम दृष्टा के लिए दृश्य के लिए, लिए सब के लिए चित्त ही है सर्वार्थम सर्वार्थ क्या सर्वे अर्थ यस्म तथम तो सर्व गया ग्रहीता ग्रहणग्रह्य अर्थ भोग्य जिसमेंह सर्वा चित हो गया सर्वाथ सर्वे अर्थ यस्ते तर्वाथ तो सव अर्थ है ग्रही ग्रहणग्रह्याद भोग्य जिष्मेह चित्तमे चित हो गया सर्वाथीका यथाही नीलादि अनुर चित्तम नीलाद्यम प्रत्यक्षण अवस्थापयती नील घट आदि विषय बाहर है उसके साथ चित्त का जो संबंध होता है वो चित्त बाही विषय को बहिर्विषय को निश्चय करता है नील आदि नीलम उत्पलम रक्तम वस्त्रम घट इत्यादि जो ज्ञान होता है उसी विषय अर्थ के साथ अनुरक्त होता है हो चित्त संबद्ध हुआ वो संबद्ध होकर के चित्त क्या करता है नीलाद्यर्थ प्रत्यक्ष न अवस्थापिती नीलादि अर्थ सिर्ण सिर्ण को प्रत्यक्ष ग्रहण करके अवस्थापन करता है अर्थ निश्चय करता है बाहर ऐसे अर्थ है अर्थ का व्यवस्थापक हो गया चित्त चित्त के द्वारा निश्चित तो होता बाहर ऐसे अर्थ है यदाकार ज्ञान हुआ तदाकर तो वस्तु बाहर है एवं दृष्टि छायापत्तिया तद अनुर चित्तम द्रष्टारम्भ भी प्रत्यक्षण अवस्था थी जैसे बाह्य अर्थ को व्यवस्थापन करता है चित्त क्योंकि उससे अनुरत्त हुआ चित्त उससे संबद्ध हुआ ठीक इसी प्रकार द्रष्टा पुरुष के छाया प्रतिबिंब से युक्त होने से पुरुष का प्रतिबिंब होता है जिसको चिदाभास कहते वेदांत में पुरुष छाया होने से चित्त भी पुरुष से अनुरुष संबद्ध हो गया यद्यपि पुरुष अलग है असंग है चित्त अलग है तो भी चित्त में उसका प्रतिबिंब दिखने से तद तो अनुर तो चित्त हो गया चित्त हो गया पुरुषों से संबद्ध हो गया ये वास्तव में संबंध नहीं किंतु संबंध दिखता है वो चित्त दृष्टारंभ भी प्रत्यक्ष अवस्था थी प्रत्यक्ष से दृष्टा को भी निश्चय करता है दृष्टा विषय और पुरुष दोनों को अवस्थापन करने के लिए चित्त हुआ दृष्टिदृश्य उपरत् चित्त दृष्टि उपरत होता है दृश्य से उपर होता है चित्त और सर्वा चित्त सर्वार्थे, सर्वे अर्थ यस्में ग्रह ग्रहिता ग्रह्य ग्रहण आदि सब अस्ति दो दो दो प्रकार दो आकार वाले चित्तमें अस्थ्या नीलम अहम संप्र संप्रत्यमी अयम घट ज्ञान अलग है घटम अहम जानम ये ज्ञान अलग न एक लोग पहले ज्ञान को कहते घट ज्ञान को कहते हैं व्यवसाय घटम अहम जानम इस ज्ञान को कहते हैं अनुव्यवसाय नीलम अहम प्रत्येमी नीलम अहम पश्यामी ये जो ज्ञान होता है ये द्व्याकार हो गया एक नीलम नीलम हम पश्चा इसलिए ज्ञानाकर इसमें नीलाकार भी है और ज्ञानकार ज्ञान को भी विषय करता है नीलक को भी जानता है नील ज्ञान को भी जानता है इसी प्रकार दो आकार ज्ञान होता है तो अहम जाना मे कह से पुरुषाकार भी है तीन हो जाता है प्रभाकरत कहता है मीमांसा में त्रिपुटी जब ज्ञान होता है तार्किक के लोग को तो कहते हैं अयम घट ज्ञान अलग हुआ अनुव्यवसाय ज्ञान उसके बाद होगा किंतु प्रभाकर कहता है घटक ज्ञान होते ही घटक ज्ञान को कहता है स्वयं प्रकाश आत्मा को स्वयं प्रकाश नहीं मानते प्रभाकर भी मानस जड़ मानता है घटक ज्ञान स्वयं प्रकाश होने से घटक ज्ञान का तो प्रकाश हो गया और ज्ञान का आश्रय होने से आत्मा का भी प्रकाश हो जाता है सैम प्रकाश ज्ञान आश्चित आत्मा का प्रकाश और ज्ञान घट को प्रकाश करता है घट ज्ञान और आत्मा तीनों का प्रकाश होता है अयम घट घटम हम जाना घटम हम जाना मे जो अनुव्यवसाय ज्ञान न्याय के मत में वो ज्ञान को प्रकाश विषय करेगा आत्मा को भी विषय करेगा अहम जाना मी ज्ञानवान हम तो अहम ज्ञानवान कहे तो अहम आत्मा और ज्ञान दोनों को विषय करने वाले अनुवेशा ज्ञान ये नया को लोग मानते हैं प्रभाकर कहता है जब ज्ञान होता है अयम घट उसी समय घट में हम जानामी होने से त्रिपुटी का भान होता है घट घट का ज्ञान और ज्ञान का आश्रय आत्मा तीनों का भान होता है इसे प्रभाकर कहता है इसमें यहाँ अभी बताएंगे चित्त किस प्रकार घट को प्रकाश करता है घट होता है पुरुष को भी प्रकाश करता है पुरुष का निश्चय के होता है ओम ओ पूर्णमद पूर्ण मदर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्ना पूर्णमेवा पूर्ना वशिष्यते ओम शांति शांति शांति